पार्ट तीन आत्माएं और शैतान सत्य जो भी परमेश्वर कार्य करता है शैतान उसको हानि पहुंचाता है बाइबल आयत दूर चले जाओ हे श्राफित लोगो उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है मती पचीस इकतालीस परीक्षय बाइबल हमें अदृश्य आत्माओं की सच्चाई बताती है आत्माओं की उत्पत्ति परमेश्वर ने भिन्न भिन्न योग्यताओं के साथ असंख्य अदृश्य आत्माओं का निर्माण किया परमेश्वर सब आत्माओं से महान है उसने ही उन्हें बनाया अदृश्य आत्माओं के पास शरीर नहीं है वे परमेश्वर की तरह हर जगह विद्यमान नहीं है बाइबल में इन्हें स्वर्गदूत बताया गया है मुख्यतः स्वर्गदूत अदृश्य है लेकिन कुछ लोगों को परमेश्वर की ओर से खास समाचार के लिए दिखाई दिए है आत्माओं का उद्देश्य परमेश्वर ने स्वर्ग दूतों का निर्माण किया सेवा और आराधना करने के लिए जितनी आत्माओं का निर्माण परमेश्वर ने किया वह सब अच्छी थे परमेश्वर कुछ भी बुरा नहीं करता क्योंकि परमेश्वर पवित्र है शुरुआत में सारी आत्माएं परमेश्वर के साथ स्वर्ग में निवास करती थी लूसीफर लूसीफर सबसे खूबसूरत और बुद्धिमान स्वर्गदूत था परमेश्वर ने उसे सब दूतों पर अधिकारी बनाया था उसको घमंड आ गया और वह परमेश्वर के समान बनना चाहता था लूसी पर पहला था जिसने पाप किया और लगभग एक तिहाई स्वर्ग दूतों ने परमेश्वर के विरोध में उसका साथ दिया परमेश्वर ने उसे अपनी समानता नहीं दी और उसे स्वर्ग दूतों के अगुए पर से हटा दिया परमेश्वर ने लूसीपर और उसके साथी स्वर्गदूतों को स्वर्ग से निकाल दिया क्योंकि परमेश्वर सबसे शक्तिमान है लूसीपर उसकी बुरी आत्माएं, आत्माए और उसकी बुरी आत्माएं परमेश्वर से नफरत करती हैं। अभी लूसीपर शैतान कहलाता है अर्थात दुश्मन शैतान और उसकी साथी आत्माएं बुरी आत्माएं कहलाती है शैतान और उसकी बुरी आत्माएं निर परमेश्वर के कार्य में बाधा डालती है आग की झील परमेश्वर ने शैतान और उसकी बुरी आत्माओं की अनंतता की सजा के लिए एक जगह तैयार की है उसे आग की झील कहते हैं जो कोई भी परमेश्वर का विरोध करता है परमेश्वर उन्हें सजा देता है परमेश्वर स शक्तिमान है और जो कोई भी उसके विरोध में है उन्हें सजा देगा इस कहानी में आपको कौन सी बात अचंबित करती है इस कहानी में कौन सी बात सबसे रुचि करती जो भी आपने सप्ताह परमेश्वर के वचन से सीखा है उसे दूसरों को भी बताएं